मनुष्य को प्रभु का महानतम उपहार अब्दुल बहा ने कहा मनुष्य को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार उसकी बुद्धि या विवेक है विवेक वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य सृष्टि के कई जगतों का अस्तित्व के भिन्न चरणों का तथा अदृश्य जगत के बहुत बड़े भाग का ज्ञान प्राप्त करता है यह उपहार पाकर वह स्वयं पूर्व रचनाओं का सार है वह उन जगत के साथ संपर्क कर सकता है और इस उपहार द्वारा अपने वैज्ञानिक ज्ञान से वह प्रायः भविष्य सूचक दृष्टि की प्राप्त कर सकता है वास्तव में बुद्धि वह सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है जो दिव्य कृपा ने मनुष्य को प्रदान की है सारी सृष्टि में केवल मनुष्य को ही यह अद्भुत शक्ति प्राप्त है मनुष्य के पूर्व सारी सृष्टि प्रकृति के कठोर नियम से बंधी हुई है महान सूर्य तारागण सागर और समुद्र पहाड़ नदियाँ वृक्ष छोटे बड़े सभी प्रकार के पशु कोई भी प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर सकने में समर्थ नहीं केवल मनुष्य को ही स्वतंत्रता प्राप्त है तथा अपने विवेक अथवा बुद्धि द्वारा वह उन प्राकृतिक नियमों में से कुछ एक पर नियंत्रण पा सका है और उन्हें अपनी आशक्तानुसार ढाल सका है अपनी बुद्धि की शक्ति द्वारा उसने ऐसे साधन खोज निकाले हैं जिनके द्वारा वह न केवल तेज रफ्तार रेलगाड़ियों से विस्तृत महाद्वीपों तथा जलपोतों से वृहद समुद्रों को पार करता है बल्कि मछली की भांति व पंडुब्बियों में जल के नीचे सफर करता है और पक्षियों की नकल करता हुआ हवाई जहाज़ों द्वारा हवा में उड़ता है मनुष्य विद्युत को भिन्न प्रकार से उपयोग करने में सफल हुआ है जैसे कि प्रकाश प्रेरक बल पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश भेजने के लिए और विद्युत द्वारा वह मीलों दूर की आवाज को भी सुन सकता है विवेक अथवा बुद्धि के इस उपहार द्वारा वह इस योग्य भी बन गया है कि किरणों का उपयोग कर वह लोगों तथा वस्तुओं के चित्र खींच सके और यहाँ तक कि सुदूर स्थित नक्षत्र मंडल की आकृति का भी चित्रण कर सके हम देखते हैं कि कितने असंख्य तरीकों से मनुष्य प्रकृति की शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार ढालने में सफल हो गया है यह देखकर कितना दोहक होता है कि किस प्रकार मनुष्य ने इस प्रभु प्रदत्त उपहार का प्रयोग युद्ध के हथियार बनाने ईश्वरीय आज्ञा कि तुम हत्या नहीं करोगे को तोड़ने और ईसा की आज्ञा एक दूसरे से प्रेम करो का उल्लंघन करने में किया है प्रभु ने यह शक्ति मनुष्य को इसलिए दी कि वह इसका प्रयोग सभ्यता के विकास मानवता की भलाई प्रेम मैत्री और शांति को बढ़ावा देने के लिए करे परन्तु मनुष्य इसका प्रयोग निर्माण की बजाय ध्वंस, अन्याय तथा अत्याचार घृणा कला सर्वनाश तथा अपने सहमानवों के नाश के लिए ज्यादा पसंद करता है जिनके बारे में ईसा ने आज्ञा दी थी कि वह उनसे ऐसा प्रेम करे जैसा वह अपने आप से करता है मुझे आशा है कि आप अपनी सूझबूझ को मानव मात्र की एकता शांति को बढ़ावा देने लोगों को ज्ञान और सभ्यता देने अपने आसपास प्रेम उत्पन्न करने और विश्व शांति की स्थापना हेतु प्रयोग करेंगे विज्ञानों का अध्ययन कीजिए अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कीजिए निश्चित रूप से मनुष्य को जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए अपने ज्ञान को सदा दूसरे की भलाई के लिए इस्तेमाल करें ताकि इस सुंदर पृथ्वी की सतह से युद्ध समाप्त हो जाए तथा शांति और मैत्री के गौरवशाली भवन का निर्माण हो सके यत्न कीजिए कि आपके उच्च आदर्श की प्राप्ति पृथ्वी पर प्रभु के साम्राज्य के रूप में हो जाए जैसा कि स्वर्ग में होगा